लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी जादू इस कहानी में नीला का पात्र निभाया है आतृगोस्वामी ने और मीना का पात्र निभाया है मैत्री गोस्वामी ने तुमने उसे क्यों पत्र लिखा किसको उसी को मैं नहीं समझी खूब समझती हो जिस आदमी ने मेरा अपमान किया गली गली मेरा नाम बेचता फिरा उसे तो मुंह लगाती हो क्या यह उचित है तुम गलत कहती हो तुमने उसे खत नहीं लिखा कभी नहीं तो मेरी गलती क्षमा करो तुम तो मेरी बहन ना होती तो मैं तुमसे यह सवाल भी ना पूछती मैंने किसी को खत नहीं लिखा मुझे यह सुनकर खुशी हुई तुम मुस्कुराती क्यों हो मैं जी हाँ आप मैं तो जरा भी नहीं मुस्कुराई क्या मैं अंधी हूं यह तो तुम अपने मुंह से कहती हो तुम क्यों मुस्कुराई मैं सच कहती हूं जरा भी नहीं मुस्कुराई मैंने अपनी आंखों देखा अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? तुम आंखों में धूल झोंकती हो अच्छा मुस्कुराई बस यह जान लोगी तुम्हें किसी के ऊपर मुस्कुराने का क्या अधिकार है तेरे पैरों पढ़ती हूं नीला मेरा गला छोड़ दे मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुराई मैं ऐसी अनिली नहीं हूं यह मैं जानती हूं तुमने मुझे हमेशा झूठी समझा है तू आज किसका मुंह देखकर उठी है? तुम्हारा तू मुझे थोड़ा संख्या क्यों नहीं दे देती हाँ मैं तो हत्यारीन हूं ही मैं तो नहीं कहती अब और कैसे कहोगी क्या ढोल बजाकर मैं हत्यारीन हूं मदमाती हूँ दीदा दिलेर हूँ तुम सर्व गुणकारी हो सती हो सावित्री हो अब खुश हुई लोग कहती हूं मैंने उन्हें पत्र लिखा फिर तुमसे मतलब तुम कौन होती हो मुझसे जवाब तलब करने वाली अच्छा किया लिखा सचमुच मेरी बेवकूफी थी कि मैंने तुमसे पूछा। हमारी खुशी हम जिसको चाहेंगे खत लिखेंगे जिससे चाहेंगे बोलेंगे, तुम कौन होती रोकने वाली? तुम तो मैं नहीं पूछने जाती हालाकि रोज तुम्हें तो पुलेंदु पत्र लिखते देखती हूँ जब तुमने शर्म ही भून खाई तो जो चाहे करो अख्तियार है और तुम कब से बड़ी लज्जावती बन गयी सोचती होगी अम्मा से कह दूंगी यहाँ इसकी परवाह नहीं है मैंने उन्हें पत्र भी लिखा उनसे पार्क में मिली भी बातचीत भी की जाकर अम्मा से दादा से और सारे मोहल्ले से कह दो जो जैसा करेगा आप भोगेगा मैं क्यों किसी से कहने जाऊं ओहो बड़ी धैर्य वाली यह क्यों नहीं कहती अंगूर खट्टे हैं जो तुम कहो वही ठीक दिल में जली जाती हो मेरी बला जले रो दो जरा तुम खुद रो मेरा घूठा रोए मुझे उन्होंने एक रिस्ट वॉच भेंट दी है दिखाऊं मुबारक हो मेरी आंखों का सनीचर न दूर होगा मैं कहती हूं तुम इतनी जलती क्यों हो अगर मैं तुमसे जलती हूं तो मेरी आंखें पट्टम हो जाएं तुम जितनी ही जलोगी मैं उतना ही जलाऊंगी मैं जलूंगी ही नहीं जल रही हो साफ कब संदेश आएगा जल मरो पहले तेरी भावरे देख लूं भावनों की चाट तुम ही को रहती है अच्छा तो क्या बिना भावरों का ब्याह होगा यार ढकोसले तुम्हें मुबारक रहे मेरे लिए प्रेम काफी है तो क्या तू सचमुच मैं किसी से नहीं डरती यहां तक नौबत पहुंच गई और तू कह रही थी मैंने उसे पत्र नहीं लिखा और कसमें खा रही थी क्यों अपने दिल का हाल बताऊं मैं तो तुमसे पूछती ना थी मगर तू आप ही आप बक चली तुम मुस्कुराई क्यों इसलिए कि वह शैतान तुम्हारे साथ भी वही दगा करेगा जो उसने मेरे साथ किया और फिर तुम्हारे विषय में भी वैसी ही बातें कहता फिरेगा और फिर तुम भी मेरी तरह उसके नाम को रोगी तुमसे उन्हें प्रेम नहीं था मुझसे मेरे पैरों पर सर रखकर रोता था और कहता था मैं मर जाऊंगा और जहर खा लूंगा सच कहती हो बिल्कुल सच यही तो वो मुझसे भी कहते हैं सच तुम्हारे सिर की कसम और मैं समझ रही थी अभी वह दाने बिखेर रहा है क्या वह सचमुच का शिकारी है मीना सर पर हाथ रखकर चिंता में डूब जाती है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सरोवर दो की कहानी जादू नीला की भूमिका में थे आतृगोस्वामी और मीना की भूमिका में मैत्री गोस्वामी